नोशो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर थर्टीन ओ जमूेपी नवतम तो मम अम ईवस संवृत्त क्वरति कर्वाण्य हम नाह देहो न ना मे देहो जीवो ना अहम चित्त ौल विचित्रक समुथित मयी अन महाबोध सीतवाते समय मयि अन महाबोध ते प्रशाम अभाग्या जीववणीज जगत्पोत विन स्वर मयी अन महाबोध आश्चर्य जीववी च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 मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते दे दिया करे और मुफ्त नहीं मांगता हूं और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ एक हीरों का हार दिखाया पंडित तो भूल गया जिस वणिक को सुनाने कथा जाता था उसने कहा पहले तुझे सुनाएंगे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 पंडित वापस लौटा बड़ा उदास था गधे से पूछे लेकिन चैन मुश्किल हो गई रात नींद ना आए कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा और गधे को क्या राज मालूम है फिर संभाल ना सका आपने को एक सीमा थी संभाला फिर ना संभाल सका फिर एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया और गधे से पूछा कि महाराज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 सम्राट को कुछ उसने कहा हम वापिस न लौटेंगे और मुझसे कहा कि तुम्हें रहना हो तो मेरे पास रह जाओ और अगर वापिस लौटना हो तो ये करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले लो और वापिस चले जाओ मैंने करोड़ मुद्राएं स्वर्ण की ले ली और अवंती का वापिस आ गया इससे मैं गधा हुआ इससे घड़ियाल हंसा कहानी प्रीति कर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 हसन ने शास्त्रों में पढ़ा था पढ़ा होगा जीसस का वचन पूछो और मिलेगा खटखटाओ और खुलेगा शास्त्र से पढ़ा था चीखो पुकारो आर्थ तुम्हारी पुकार हो तो परमात्मा का द्वार खुलेगा यह राबिया शास्त्र से पढ़ी हुई नहीं इसने देखा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 नहीं वो राजी न हुआ ऑपरेशन को और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई चौतीस आंखें बाहर निकल गई बूढ़ा अंधा बूढ़ा टटोलता आग में झुलसता चीखता चिल्लाता रह गया लड़के भाग गए पत्नी भाग गई बहुएं भाग गई जब घर में आग लगी हो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 उस सूफी फकीर ने अपने शिष्य को कहा कि अब शास्त्र बंद कर तेरी पहला पाठ पूरा हुआ अब भीतर का दिया जला ज्योति तेरे भीतर है अपनी ज्योति जला दूसरे की ज्योति में थोड़ी बहुत देर कोई रोशनी में चल ले यह सदा के लिए नहीं हो सकता यह सनातन और शाश्वत यात्रा नहीं हो सकती पराये प्रकाश में हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित होने चाहिए तो होगा अपना ही प्रकाश इसलिए कहता हूं ज्ञान और ज्ञान में वेद एक ज्ञान जो तुम्हें दूसरे से मिलता है उसे तुम संभाल के मत बैठ जाना यह मत सोच लेना कि मिल गई नाव भावसाकर पार हो जाएगा दूसरा एक ज्ञान जो तुम्हारी अंतर ज्योति के जलने से मिलता है वही तुम्हें पार ले जाएगा जनक को कुछ ऐसा हुआ चोट पढ़ी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 अहो जन समूह अपि न द्वैतम पश्य तो मम अरण्यमेव संवृतम क्विम करवाण्य हम आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता जन समूह भी मेरे लिए अरण्यवत हो गया है तब मैं कहा मोह करू किससे मोह करूं कैसे मोह करूं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 सब किसी एक ही की तरंगे हो गए सब किसी एक ही संगीत के सुर हो गए सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते शाखाएं उपशाखाएं हो गए हैं लेकिन जीवनधार एक द्वैत नहीं दिखाई देता अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था तुमने सोचा है कभी उन क्षणों में भी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 जो शाश्वत सेतु है ही वो दिखाई पड़े आश्चर्य जनक कहने लगे मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता ये क्या मामला है ये क्या हो गया मुझे ये भरोसा नहीं आ रहा यह घटना इतनी आकस्मिक हुई है ये संबोधी ऐसी क्षण के अंश में घट गई है धीरे धीरे घटती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 लेकिन राह के किनारे करोड़ रुपए अचानक पड़े मिल जाएं तो तुम भरोसा ना कर पाओगे तुम बार बार अपनी आंखों को साफ करके देखोगे कि मुझे और करोड़ रुपए मिल गए ये मामला सच है कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन भर का अनुभव तो ये है कि जो भी तुम छूते हो मिट्टी हो जाता सोना छूते हो मिट्टी हो जाता यह मामला क्या है ये तुम्हारे साथ ऐसा अघट घट रहा है कि आज मिट्टी सोना होकर पड़ी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 जनक के लिए कुछ ऐसा हुआ जैसे आधी रात अंधेरे में सूरज अचानक निकल आए सारे जन्मों जन्मों का अनुभव एकदम गलत हो जाए सूरज सदा सुबह ही निकलता रहा था या अचानक आधी रात निकल आया कुछ ऐसा हो जाए कि हजार सूरज एक साथ निकल आए तो भरोसा ना आए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 भरोसा देखी आश्वासन देखी अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं देखते हो जनक कहे जाते हैं अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं एक शब्द नहीं बोले वो चाहते हैं बह जाए ये आश्चर्य एक बार इसे कह दो जो हुआ है इसके भीतर जो घटा है इसको फूट के बह जाने दो तुमने देखा कोई आदमी को दुख घटता है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 कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था मैं कोई प्रसन्नचित अवस्था में भी न था लेकिन हुआ क्या दूसरे तुम में बह गए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय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 वो सिर्फ किसी वस्तु पे ध्यान करके उसे चला देती स्टेबल गू पर वो दस फीट की दूरी पे खड़ी और एक बर्तन रखा है वो एक पांच मिनट तक उस पे ध्यान करती रहेगी उसकी आंखें उस पे एक जूट जम जाएंगी और बर्तन कपने लगेगा और वो हर कहेगी कि बाएं चलो तो बाएं बर्तन सरकने लगेगा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 पूर्णिमा की रात वो सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया एक वृक्ष के नीचे बैठ गया वो पूछने लगे बोलो कहां गड़ाई उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह सूत्र यह है कि जिस जगह पे खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पे चमकता हो उसी जगह गढ़ी वो दरबारी भागे खोजने लगे स्थान लेकिन जो दरवाज़े जह, जहां खड़ा हुआ पूर्णिमा का चांद था ठीक सिर के ऊपर था वो सभी स्थानों पे सिर के ऊपर था तो वो जगह जगह खोदने लगे रात भर खोदते रहे कई जगह खोदा और गोपाल भान वृक्ष के नीचे आराम से सोया रहा सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो हमने सारा स्थान खोद डाला वृक्ष के आसपास रात भर हम थक गए खोद खोद के वो सुखदामी का कोई पता नहीं गोपाल भान हंसने लगा उसने कहा मैंने कहा था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 निश्चय ही मैं चैतनी हूं मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते अभी बड़े आश्चर्य की बात है तुमने कभी देखा सड़क पर किसी को घसटते हुए पैर टूट गए हाथ टूट गए मरना सन्न है फिर भी जीना चाहता फिर भी घसट के भीग मांगता है तुम ये मत सोचना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 मौत से हम भयभीत नहीं हैं हम भय से ज्यादा भयभीत है और लोग स्वाद का इंद्रियों का जीवेशा का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती हम अंधे शरीर से जिसने अपने को बांधा वो अर्चन में रहेगा क्योंकि लाख झुटलाओ लाख समझाओ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 चर्चा भी नहीं करते मरघट पे भी जो लोग जाते हैं मुर्दों को लेके वो भी दूसरी बातें करते हैं मरघट पे बैठ के इधर लाश जलती रहती है वो बातें करते हैं फिल्म कौन सी चल रही कौन सा नेता जीतने के करीब है कौन सा हारेगा चुनाव होगा कि नहीं राजनीति और हजार बातें उधर लाश चल रही है। ये सब बातें तरकीबें हैं ये तरकीब है एक पर्दा खड़ा करने की कि जलने दो कोई दूसरा मर रहा है हम थोड़ी मर गए हम दूसरे के मर जाने पे बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते वो भी तरकीब है किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो उसी क्यू में तुम भी खड़े हो एक खिसका क्यू थोड़ा और आगे बढ़ गया मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई नंबर करीब आया जाता है खिड़की पर तुम जल्दी पहुंच जाओगे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 ये तथा कथित जो जीवन दिखाई पड़ता है ये मैं नहीं अहम ही चित्त मैं तो निश्चय रूप से चैतन्य हूं मैं एवं बंधा या जीवते स्प्रहा आसित बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्प्रहा थी आकांक्षा थी अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूं जीने की आकांक्षा पागलपन है मैं सम्राट हूं व्यर्थी भिखारी बना था आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में रूपी हवा के उठने पर शीघ्री विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती अब आश्चर्य होता है जनक कहते हैं ये जानकर कि जैसे हवा की तरंगे शांत झील में लहरें उठा जाती है ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती है। वो लहरें मेरी नहीं है। वो लहरें चित्त की हवा के कारण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 जगत पोता विना फिर इस जगत का जो पोत है ये जो जगत की नाव है ये तत्क्षण खो जाती जैसे एक स्वप्न देखा हो जैसे कभी ना रही हो जैसे बस एक ख्याल था एक भ्रम था तो करना है एक ही बात कि ये जो चित्त की हवा है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 अपना जल्दी से आंख पहुंच के अंदर रख लिया रुमाल को फिर खींचे में कर लिया लोगों के रूमाल गीले हो जाते हैं फिल्मों में जब तक रुमाल गीले ना हो तब तक वो कहती नहीं कि फिल्म अच्छी थी रोने का अभ्यास ऐसा पुराना है कि जो भी रुला दे वही लगता है कि कुछ गजब का काम हुआ लोग हंसने लगते रोने लगते तुमने देखा कि छाया चल रही है वहां कुछ भी नहीं पर्दे पर कुछ भी नहीं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 उनके खेल में बाधा मत डालो जो खेलना चाहता है खेले तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम साक्षी हो और यह सब जो हो रहा है ऊपर ऊपर है आश्चर्यम मई अनंत महम मोधो जीव बीचिया उद्धंती घ्रंथी चा खेलंती चा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 शांति से लोगों को देख रहा है आखिर एक आदमी सन्ना रहा गया उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन आदमी हो कि पत्थर ये तुम कोई खेल समझे हो ये नाव डूब रही ये जहाज डूब रहा है यह हम सब मरने जा रहे हैं मरने का अपने को क्या लेने देना कोई अपने बाप का जहाज ये ठीक कह रहा है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 दृष्टि का रूपांतरण साधन नहीं अष्टावक्र और जनक एक नई ही बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं तुम किनारे बैठ रहो ये नदी में जो इतनी तरंगें उठी हैं ये अपने से शांत हो जाएंगी ये नदी में जो इतनी गंदगी उठी ये अपने से शांति हो जाएगी तुम इसमें कूंद के इसको शांत करने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठाएंगी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 अगर मैं उतर जाता तो फिर गंदा हो जाता उतरने ही से तो गंदा हुआ था बैलगाड़ियां निकल गई थी मैं किनारे पर ही रहा और पानी शांत हो गए किसी ने शांत न किया और शांत हो गया आश्चर्य अनंत समद्रूप मुझ में जीवरूप तरंगें अपने स्वभाव से उठती परस्पर लड़ती खेलती और लय होती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 हम जानते हैं इसकी बात का कुछ ख्याल मत करो लेकिन पौराणिक को कुछ चोट लग गई उस आदमी ने का पाप में डूब मरो उसने तो कथा बंद कर दी इस आदमी में कुछ खूबी और इस आदमी में कुछ लहर भी उसे मालूम पड़ी इस आदमी में एक चमक थी एक दीप्ती थी यह आदमी पागल नहीं यह आदमी परमहंस हो सकता है वो पौराणिक तो कथा पुराण वही छोड़ के भागा इस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 वो पागल सन्यासी बोला किस्सा खत्म अब भाग जाए यहां से दूसरे दिन पौराणिक फिर गांव में कथा कह रहा था उसने लोगों से कहा ना तो पाप से लड़ो ना पाप से डरो ना पाप से भगो ना पाप से बचो बस बच देखते रहो लड़ने से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 जिससे तुम लड़े उसी से तुम हारोगे लड़ना ही मत संघर्ष सूत्र नहीं है विजय का साक्षी बैठ के देखते रहो अब बंदर उछल कूद कर रहे हैं करने तो वो अपने स्वभाव से ही चले जाएंगे तुमने अगर उस उत्सुकता ना ली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 बंदरीने हनुमान जी भी चले आएंगे उनके पीछे और कई बंदरों को लेकर पूरी फौज फांटा चला आएगा और इसके पहले कभी ऐसा ना हुआ था तुम्हारा विरोध तुम्हारे रस की घोषणा है लड़ना मत अन्यथा हारोगे इस सूत्र के महत्ता को महिमा को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 तो करोड़ रुपया मेरे पास है 20 करोड़ रुपया मेरे पास हो भोगी कह रहा है और जोर से हो वो भी सोच रहा है जैसे उससे पूछ के हो रहा है उसकी अनुमति से हो रहा है उसकी आकांक्षा से हो रहा है दोनों की भ्रांति एक है दोनों विपरीत खड़े हैं एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं लेकिन दोनों की भ्रांति एक है भ्रांति ये कि दोनों सोचते हैं संसार उनकी अनुमति से चल रहा है चाहे तो बढ़ा लें चाहे तो घटा दें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 इन दोनों के जो पार है उसने ही अध्यात्म का रस चखा जो न योगी है न भोगी आश्चर्य है कि अनंत समुद्र समुद्रूप मुझने जीवरूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं परस्पर लड़ती हैं खेलती हैं और लय भी होती और मैं सिर्फ देख रहा और मैं सिर्फ देख, रह, देख रहा और मैं सिर्फ देख रहा रंग रही थी सपनों के चित्र हृदय कली का मधु से सुकुमार अनिल बन सौ सो बार दुलार ने खुलवाए उर्द्वार और फिर रहे न एक निमेश लुटा चुपके से सौरव भार रह गई पथ में बिछकर दीन विदर्गो की अश्रु भरी मनुहार मूक प्राणों की विकल्प पुकार विश्व वीणा में कब से मुक पड़ा था मेरा जीवन तार नमुखरित कर पाई झकझोर थक गई सोसो मले बयार ही रचते अभिनव संगीत कभी मेरे गायक इस पार ने कर निर्मम आघात छेड़ दी यह बेसुर झंकार और उलझा डाले सप्तार सब हो रहा स्वभाव से ऐसा कहो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 यह परम सत्य की पहली झलक है साक्षी का थोड़ा सा अनुभव सत्य की पहली झलक है यह परम सत्य की पहली झलक है और अखिल विराट को पहचानने की यह हृदय की जागृत पहली ललक है थोड़ा सा दर्शन थोड़ी सी दृष्टि थोड़े से साक्षी बनो थोड़े से देखो जो हो रहा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 मैं यह देह तेरा और मेरा आज तक जो घेर कर मुझको खड़ी थी यह उसी काली निशा का है सबेरा साक्षी है सबेरा करता और भूखता है अंधेरी रात्रि जब तक तुम्हें लगता है मैं करता भूखता तब तक तुम अंधेरे में भटकोगे जिस क्षण जागे जिस क्षण जगाया आपने को जिस छंद संभाली भीतर की ज्योति साक्षी को पुकारा उसी छंद क्रांति उसी क्षण सवेरा ओम तत्सत आजित